उद्घित अवय ओंकार उपास्य है विशुद्ध प्राण उपासना करने के लिए पहले कहा गया अभी आंगीरस बृहस्पति आया ऐसे तीन गुण विशिष्ट प्राण दृष्टिया उपासना करने के लिए यह दस मंत्र है उदीत उपासनासनास है की उपासना है। अंग के है। के रस अंगिरस अंगिरस प्राण उपासना ऋषि अभिधान ऋषि का कथन किया गया है जो उपासक ऋषि यहाँ आंगि बृहस्पति ऋषि का नाम श्रुतक तद स्थित तस्मा सप्तरचि आचक्ष्यतेतम ऋषिचि टीका निध्या सप्तन नाम प्रथम मंडलृश्य प्रथम प्रथम मंडल में मंडल का द्रष्टा र मंत्र मंत्र के द्रष्टा को ऋषि कहते हैं प्रथम मंडल मंत्र को जानने वाले समाधि में स्थित उनको ज्ञान होता है दर्शन होता है ये सतरुचि नाम है ऋषियों का नाम है च प्राणो प्राण ही है इसमें पुरुषम संघाताख्यम शतवर्षा अभिगतवाख्य पुरुष पुरुषं सौ अभिगत आयु आयुः प्राण सौ रहता है तस्मातम प्राण सतम ऋषि शरीर स्थितम शतर से शब्दवाक्य बदती ऋषि प्रथम मंडले के दसटा ऋषि है उनके शरीर में स्थित जो प्राण है इसे प्राणों के भी सप्तिस शब्द से कहते सप्त शब्दवाक्यचि आचक्ष्यते एक सतम ऋषि ये प्राण ऋषि ऋषि ऋषिसर्गस्त प्राणीज शब्द से कहते उभय विषयानि सप्त श उभये शब्द अंति सचिशबाण के लिए और ऋषि मंत्र की द्रष्टा है ठीक इसी प्रकार उभय विषय मंत्र दृष्टाओं का नाम भी है और प्राण का भी नाम है अन्य शब्द भी है तथा माध्यमा विश्वामित्रो वामदेव अत्रि इत्यादि ऋषि नाम एवं प्राण आदय माध्यमा ग्रीत सम्वामित्र वामदेव अत्र ऋषियों का नाम है ऋषियों को ही प्राण शब्द से श्रुति कहती है प्राण प्राण अपादन करती है आद्यन्त मंडल मुक्त मध्यमा मंडलाना द्रष्टारूगेद के आदि अंत मंडल को छोड़कर के मध्यम मंडलों का द्रष्टा है मध्यमा ऋषि है ते प्राण उनको भी प्राण शे श्रुति कहति तत्म सर्वजगत विधारक प्राण ही सर्वजगत का विधारक विधार है सूत्र अपने स्वरूप है दृष्ट है गृत सम्मियों का नाम स्वाप काले बाघादीना गृहनाथ प्राणो ग्रीत विसर्ग कारण मद हेतुवाद मद प्राणापात्मक प्राणी तथोचतेप काले बाघादी नाम गिर प्राण ग्रीसो प्राण को ग्रीत्स कहा गृह ग्री निगरण धत् से बाघादी को प्राण निगरण करता है अपने में संग्रह कर लेता है अपने अंदर ही प्राण बाघादी इंद्र होते हैं प्राण केवल सुसूची अवस्था में काम करता है गिरनाथ ग्रीस हो गया प्राण और रेत विसर्ग कारणम मद हेतु अपानो अपान मद मद अपान को मद कहा प्राण हो गया ग्रीस अपान हो गया मद अपान क्या मद का हेतु उसको मद कहा मद का हेतु है रेत विसर्ग कारणम विसर्ग का कारण अपान है मलमूत्र विसर्ग भी अपान के द्वारा होता है रेत विसर्ग भी अपान के द्वारा ग्रीस्त और मद होकर ग्री मद प्राण और अपान दोनों मिलकर के प्राणात्मक प्राणों भी तथा उचित प्राणापनात्मक ही प्राण ही पांच वृत्ति वाला है इसलिए प्राण को ग्रीत समय इसे कहा जाता है जो ग्रीत सम्वितीय मंडल के द्रष्टा है तृतीय मंडलदर्शी विश्वामित्र विश्वामित्रदी है प्राणों की तथा विपद्यते हैं तस्य तस्व भोज्य जातुतःनि तो आसी सारा विश्व भोग्योग्यवर्ग स्थित हेतु तय तो प्राणी की स्थिति हेतु तो भोज्य से खाद्य से प्राणी की स्थिति होती है सर्वसे स्निग्ध स्निग्धकोमल जैसे सारे वस्तु इसलिए विश्व मित्र सिद्ध कोमल होन से मित्र सदवा विश्वामित्र वाम चतुर्थ मंडल के द्रष्टा है प्राणों तत्सदेव सदस्य भजनीयसेम वम संभनीय वाघादी देवता के द्वारा संभजनीय प्राण इसलिए वामदेव सदसे दे कहते पंचम मंडल द्रष्टा अत्री उच्चते ऋषि प्राणों तथे तो अति सदस्य कहा जाता है तथ रूपा प्रतिथ रन प्रति सौ को नष्ट कर देता है आदिपदन भरद्वाजादी पदा गृहीता मंत्रद्रष्टा का नाम भी है प्राण का भी नाम है दृष्टान्तम एवं व्याख्याय दाष्टा आह यह दृष्टान्त देकर के विश्वामित्रामी ऋषियों का नाम है ये जैसे ऋषियों का नाम है प्राण का भी नाम है ठीक किसी प्रकार अंगिहन है उपासक का नाम है वो प्राण का भी नाम है तथा तो एकतान अषीन प्राणोपासकान अंगिरो बृहस्पत आयासियान प्राण कृति अभेद विज्ञा तो आपादन करती इसे करता ऋषि प्राण के अंगिरस उपासिरो बृहस्पति आया तीन ऋषि तीन ऋषि को प्राण शब्द से श्रुति कहती है अभेद प्राण है ऋषि ही प्राणि किमित अंगिप्रभुतेन प्राण कर प्रभुतिषि प्राणशब्द से क्यों कहती अतः अभेद विज्ञानाय उपासना करने के लिए आगे तो dragging, तथा न विज्ञा उपासनाथ यहां सप्तमें प्राण तस्य सर्वात्म वक्ष्यतेषिप विवक्षित सप्तम अध्याण सर्वात्म वक्ष्य से प्राण सर्वात्मकहेंगे तथा तो यहाँ भी तस्य तस्तृषि ऋषि प्राण प्राण ऋषि ऋषि रूपे तो यह सर्वात्म ऋषिप विवक्षत पिता प्राणो माता इत्यादि इयादीवश प्राणसर्वात्मे माता पिता सो प्राण तो सब ऋषि प्राण अव्यत सम्बन्धस फलित वाक्या कथयति तो अंगि बृहस्पत आदि का ऋषियों का नाम संभव है उपासन चक्रिका करता है अंगिरा बृहस्पति ऋषि अभ्यवहित तो क्रिया के साथ अंगिरा जी का संबंध हो सकता है तो क्रिया के साथ व्यवहित तो वको दालिघय का जो संबंध वृत्ति काल ने कहा वो ठीक नहीं है अभ्यत तो संबंध संभव है फलितम निष्पन्न वाक्याथ कहते भगवान भाष्य का तस्माद ऋषिरा नाम प्राण एवं सन प्राणम उद्गीतम उपासन चक्र ऋषि है अंगिरा नाम प्राण एवं प्राण ही है अंगीरस ऋषियों का नाम है प्राण भी है आत्मानम अपने को अंगिर प्राण रूप से उद्गित उपासन चक्र प्राण दृष्टिया उद्गित की उपासना है प्राण अंगिरस, ंगिस्थ व्युत्तर यदस्मा सोंगाते नंग बृहस्पतिस एतः बृहस्पति मन ृहति तै च पति तेन स्तंग बृहस्पति के, के प्राणदृष्टिया बृहस्पति गुणवाला प्राणदृष्टिया उदगित उपासना चले उद्गित की उपासना है ये तो मु बृहस्पति मनते किसी प्राण को बृहस्पति कहते हैं बृहत्या पति बृहस्पति है बाघ ही, ही बृहति तस्य पति बाघ को बृहति कहेगी और इसका वा का स्वामी है प्राण भाष्य में तथा बृहत्या पति स्तनाशो बृहस्पति बाघ रूप बृहति का पति होने से प्राण को बृहस्पति कहा गया अंगीर शब्दव बृहस्पति शब्दों पर उभय तरण नेत जैसे उपासक ऋषियों का नाम है तो प्राण का नाम है, ठीक इस प्रकार बृहस्पति भी ऋषि का नाम है और प्राण का भी नाम है, तथा प्राणस बृहस्पति साधयतीृहस्पति केसे वाच पति वाघे बृहति पथिवश बृहस्पति अंगिरो बृहस्पति श आय सब्दोत्र द्रष्टवीति आहता है आगे मंत्रे तेन तम हयासे उद्गी उपासन तो आयते उसी तेन प्राणदृष्ट आया ऋषि उद्गी उपासना की एकमे आयास मनते किसी प्राण्य आस यद मुख से निकलता है इसलिए आयासे कहते हैं तथा यस्याद निगृताये तेनालीव प्राण तथा अनोप्य उपासक आत्मा अंगिशादिगुण प्राणम उदीत उपासी असक आत्मा को उपासन करेंगिरासागुण प्राणिषादी प्राणं उदीत सामना से उदीत उपास्य वही अंग प्राण हे ऐसे उपासना करे की उपासना करे आत्मा कहेंग्रह प्राण त्रृत्तिम विषद आया शब्द भी ऋषि और प्राण दोनों का नाम है यस्माद् यस्माद् आयते तेन प्राण है कारण एवं अत्र उपासक ऋषि जो उपासक होगी ऋषि ऋषि ऋषियों का ही उपासन ऋषियों ने उपासना किया था ऐसे गुण वाले नान्य साम विशेषवचना ऋषियों ने उपासना की अन्यों का उपासना नहीं होगी क्योंकि विशेष नाम ऋषियों का ही उपासना करता ऐसा संक्रमण से उत्तर स्पष्ट कर करते उपासना करे विशेष जो नाम दिया है अन्य की निवृत्ति के लिए नहीं विशेष न शेष निवर्तक विशेष ऋषियों का नाम लिया तो अन्य कोई नहीं करे यह तनि प्रदर्शनारत्व आदि तो दृष्टान्त के लिए दिया इन्होंने उपासना की तो अन्य भी उपासना करे यथोक्त तो उपासन से नियमा भावे अंगिरस, अंगिरह अभाविपति आया तीन ऋषि ही उपासना की तीन ऋषि का ही उपासना होगा ये नियम नहीं है उद्घित उपासना एक ये गुणोत्शिष्ट त्रिशु नियम ऋषि नियम नहीं इसे गमक दिखाते हैं न केवलम अंगिरह प्रभुत उपासना चक्री रे बृहस्पति आया से ने उपासना की ऐसा नहीं तंग बको दालभ्यो विधान चकार बको दलभ की अपत्य उन्होंने भी उपासना की सह नयी से बकहे नाम उद्घाता बाम दलभ उत्तरापत्य नैमी से, से उद्घाता हुआ था सह स्म एभ्य कामान आगा कामान आ गयी थी स्म काम आगान जो इच्छा पूर्ण करने के लिए वो गान था केवलम अंगीर प्रभत उपासना चक्रको प्राणम दलभ जैसे प्राण बताया, तीन विशिष्ट प्राण, इसकी उपासना की किस क्या उपासना की दिष्टफल आदि पातनी काम करो जो उदगत अवय ओंकार की उपासना है अंगीर बृहस्पति आयस्य गुण विशिष्ट प्राण दृष्टिया उपासना का दिष्ट प्रत्येक प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए कहने के लिए भूमिका करते हैं है विदित्वाच स नैमिषण सत्रण उद्घाता बभु नैमिशारण्य सत्र करते थे बहुत ही यजमान मिलकर कर्म करते थे इसे बक्को उद्घाता हुआ था सच प्राण विज्ञान सामर्थ्याभ्य कामान आग ह आगित प्राण उपासन के सामर्थ्य से वाले नीसी उनके लिए जमाने के लिए कामान आगे थी स्म काम आगानी किया था आगित सामर्थ्य से जैसे जिनको इच्छा है फल प्राप्त करने के लिए काम आगानी किया था जो उपासन करता है उसमें सामर्थ्य है भूमिका कृत्ता तो विवक्षित उपास्य फल कथे ऐसी भूमिका वो बक्काने उद्गाता हुआ था उद्घाता अगर काम आगा नहीं क्या था इतने कहा भूमिका करके उपासना का फल कथन करते तथा तो अन्य उदगाता अन्य भी उद्गाता भी सामर्थ्य जो प्राणोपासना करे आगात तो कामान भवती ये तम तो विद्वान्गीतम उपास अध्यात्म कामान आगाता भवति। काम आगा न जैसे गायन करेगा इच्छा पूर्ण कर सकता है जो एक तद्वान एतदक्षरम उदगित एवं विद्वान इसे आय स अंगीर स बृहस्पति गुण विशिष्ट उपासना करता है उदगित की अध्यात्म देह के अंदर प्राण का उपासना अभिदेव उपासना कहेंगे तथा तो अन्योपात आगात भी कामान भवती ऐसे काम आगा करने वाला होता है यह एवं विद्वान इस उपासक यथोत तो गुणम प्राणम अक्षरम उद्गितम उपासते उद्गिते की उपासना करता है वही अक्षर है ओंकार वही प्राण है प्राण दृष्टिया प्राण के साथ अभेद चिंतन करके और प्राण भी ऐसे गुणोत्तर है विशिष्ट अंगिरा बृहस्पति गुण वाला है ऐसे जो उपासना करता है तस्से तो दृष्टम फलम उत्तम तो ये प्रत्यक्ष फलत आ गया और अभदृष्ट फलक है प्राणात्म भावस्तु अदृष्टम अहंग उपासना करता है वही अक्षर ओंकार ही प्राण है मैं हूं ऐसे उपासना करने से प्राण में आत्मभाव हो जाता है समृष्टि प्राण रूप हो जाता है ये अदृष्ट फल है दृष्ट फल काम आगा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है दिष्टमी विशेषण अभीष्ट फलांतर फलांतर छोटी आचष्टे ये दुष्टफल विशेषण दिन से अभीष्ट अन्न फल फलाम आचष्टे फलांतर कहते हैं प्राण विज्ञान सामथ्याणात्म भावस्तु अदृष्ट ये का? अन्य फल उद्दिष्ट पल हो गया काम आ गया न सामर्थ्य और मुख्य पल है प्राणात्म भाव अदृष्ट है देवो देव भूतान पेटी शुक्ति अंतराध सिभिप्राय जो उपासना करता है ऐसे उपासना करता है उपास्य तादात्म भाव महाप्राप्त करता है उपासना काल में देवो भूतवा उपास्य के साथ तादात्म भाव को प्राप्त करने से पश्चा देवान पेटी व देवत्व को प्राप्त करता है इसलिए प्राणात्म भाव अदृष्टल सिद्ध है किसी से उपसंहार किया गया अधिदेव तो उद्गित वक्षमाण बुद्धि समाधान आगे कहेंगे अधिदेवतो तो उद्गितोपासन बुद्धि एकाग्र करने के लिए कहते हैं अध्यात्म उपासना समाप्त हुआ आत्म विषय उपासना का शरीरवर्ती प्राणगोचर हम यावत सर्वे के अंतर्गत प्राण प्राण विषय उपासना है ओंकार की भी उपासना है प्राण दृष्टि उपसंहार से प्रयोजन मह अधिदेव तो उपासना कहेंगे बुद्धि एकाग्र करने के लिए कहते अध्यात्म द्वितीय खंड के बाद तृतीय तो खंड अथरम अधिदेवतम अथा अधिदेवतम अभी देवता संबंधी उपासना है अक्षर की उपासना है यह अशोतापति तम उदगतम उपासित तो जो अशोतापति सूर्य वह उद्गित उसकी उपासना करे अर्थात तो उद्गित वारे की उपासना करे आदित्य दृष्टिया उद्यन वाय सब प्रजाभ्य उद्घाती सूर्य उदय होते हुए ही प्रजा के लिए उद्घान करता है जैसे काम उद्घान करता है सबको फल देता है इसी प्रकार सूर्य उदय होते हुए सब को अन्न आदि देते है प्रकाश आदि देते है इसे सबके प्रजा के लिए उद्घान करता है जैसे उद्यन स्तमो भयम अपहनती उदय होते हुए अंधकार और भय को नष्ट कर देता है भयम् भयस्य तमसो भवति एवं भय जो तमसोव आदित्य दृष्टिया उदगृत उपासना करेगा तो भय और अज्ञान का अज्ञानंधकार नाशक हो जाएगा देवता अथन अतवता उदगृतोपासन प्रस्तुत अनंतरम प्राण अनत आध्यात्मक प्राण उदीतोपासन वसनाध्यामदृष्टिया उदीतोपासन के उपासन कथन के पश्चात अब अधिदेवता अतिदेवतासन आरंभ होता है किमित देवता उदीत उपासन प्रस्तये तत्र देवता उदीतोपासन कि आरंभ करते अने उपासने अनेक प्रकाशे उदीत यपति तगित उपासी जो जादिते तपति तम आदित्य उदित उपासी वह उदीत अर्थादृष्ट्या उदित उपासी उपास उदीत्यदृष्ट ठीकाूपेण आदि च उदित उपा अनेक था उपास्य है प्राण रूपेण भी उदगृत उपास्य है आदित्यादिप से भी उपास्य देवता विषय प्रस्ताव युक्त देवता को विषय करने वाले उद्गी उपासन का आरंभ आदित्य आदि आदित्यादि चांगे उपपत्ते ब्रह्म सूत्र हि आदित्य तम उद्गितम उदीतम उपासितपति तम उद्गितम उपासित आदित्य उदगीत उपासना करे तम उदगी दोनों दिवत तो उद्गी दृष्टि से आदित्य की उपासना अथवा आदित्य की दृष्टि से उदगित की उपासना ऐसे विचार करके ब्रह्म सूत्र निश्चय आदि मत अंगे कर्मांग उद्गीत में उद्गी अवय ओंकार में आदित्यादि मत यह आदित्यादि बुद्धि करे आदित्यादि बुद्धि की उपासना ऐसे हो सकता है चाहिए। कर्म समृद्धि रूप फल उपया कर्म में समृद्धि रूप फल होगा कर्म के अंग ही, अंग में ही आदित्य दृष्टि करे उपासना करने से कर्म में समृद्धि फल होगा ये ब्रह्म सूत्र माया आदित्यादि मतस्वी इत्यादि न्याय नाक्यर्थ कथी मैं कह क्या कहते भगवान भाष्यकार आदित्य दृष्टिया उदीतम उपासित्रह्म सूत्र में निश्चय किया गया उसको मन में रख करके भगवान भाष्यकार ने कहा आदित्य दृष्टिया उद्गित की उपासना करे तम आदित्यम उदीत उपासितम का सात उदगृत उपासित इसमें आदित्य शब्द से उदगित शब्द से चानाधिकरण आदि, आ, आदित्य और उद्घित दोनों द्वितीय सामना प्रयोग क्या है? किया उदित शकरणवाचिगित अक्षरवाचक है आदित्य श ज्योतिर्विषयवाद तो आद। आदित्य तो विषय के उद्गित है ओंकार अक्षर उसका प्रकरण चल रहा है आदित्य है सूर्य प्रकाशभिषेक भिन्ना अर्थ शब्द हो सामनाधिकरण आयोगात दो अर्थ भिन्ना अर्थ के को तो सामान नहीं होता है एक होना चाहिए भिन्न प्रवृत्ति निमित्त कहे शब्द हो एक अर्थ वित्तीधिकरण होता है दोनों एक होने पर समान होगा प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न होते हुए ये तो अर्थ भी भिन्न भिन्न हम अयुगा शी शंका है तम उदीतम उदित शब्दोंक्षरवाची संघ कथम आदि वर्त उदी तम उदीत तम हे आदित्य उदित उदित शिथ अवय ओंकारचक ये चल रहा है प्रकरण वो कैसे आदित्य वर्तते तम उद्गितम, उगित शब्द आदित्य में कैसे रहेगा ठीक है आदित्य यद्य उद्गित शब्द रूढ़िया वर्तित मे उदित शब्द रूढ़ी से आदित्य में नहीं रह सकता है तथा गौणिया गौणिया तत्तर तत्तर बुते है गौणी से अन्य अन्य स्थान में उद्गित शब्द रहता है सामनाधिकरण सिद्धि हो तो जाएगी इतर मच्यते उद्यन का तो उद्गछन उदय होते उद्घायती प्रजा न अन्नोत्पत्ति अन्न उत्पत्ति के लिए उद्गान करता जैसे ठीक है प्रजाथम उदगायती इसको स्पष्ट करते प्रजानाम अन्न उत्पत्त्यर्थम अन्नो अन्नोत्पत्ति उद्घायती थे पूर्वण संबंध प्रजाओं के लिए अन्नोत्पत्ति के लिए उद्घान करता है जैसे उदय होते सूर्य तो व्य के द्वारा साधय दी उसका ही स्पष्ट करते व्यक्ति का कथन करेगी यदि सूर्य उदय नहीं होंगे तो बिर अन्ना नहीं होगा नहीं अनुद्यति तस्मिन अनुद्यति तस्मिन तस्वीन आदिति उदय नहीं होते हुए बिर का पाक नहीं होगा क्षेत्र में अत उद्गति व उद्गायती आदित्य उद्घन करते जैसे आदित्यस्य अतउद्रद आगानम् तस्याद अतः नहि अतः आदित्यस्य आदित्य आगानम् सूर्य अन्न किले आगान करते हैं जैसे इसलिए उद्यायती न तगातिरव प्रत्यक्ष उदान उपलब्धम उद्गाता गन करता है ऐसे प्रत्यक्ष तो कोई सूर्य उद्गाना नहीं करते क्या है उपलब्ध तो नहीं आशंक्या उद्गाव वस्तु तो उदानी उपमा साध्य उपमा उपादय उपमा का प्रतिपादन करते यथा उद्गाता यहां अत सविता यथा उद्गाता उद्गाता जैसे अन्न के लिए उद्गान करता है तो आदित्य भी उदय होने पर अन्न प्राप्त होता है अन्न के लिए उदय होते है इसलिए उद्गान करता जैसे अथ तो उद्गित सविता इसलिए सविता को उद्घित कहा गया अथ तो आत्म अन्ना आगायेद्यंतरे यथ अन्नाथम उद्घात आगयती अवगतम तथा तो आदित्य प्रजाना अन्नाथम आगयती अन्य कहा गया आत्म ने अन्ना आद्यम आगा अन्न चम चम खाद्य रूप अन्न का आगान करे अपने लिए उद्गाता इति में जैसे अन्न के लिए उद्गाता उद्गान कर गान करता है ऐसे ज्ञात हुआ इसी प्रकार आदित्य भी प्रजाओं के अन्न देने के लिए उदय होते हैं तो आगान करते जैसे आगे उदगित शब्द से आदित्य संभव परामर्श तो, तो आदित्य में उद्गित शब्द संभव है हि उदाहते जैसे अन्न किले आदित्य संभव परामर्श करके निष्पन्न जोहा तो आदित्य दृष्टिया उद्गीसन उपाद्य फलोक्ति याचस्ते उद्गित अवयोकार उपासन उपास हे आदित्य दृष्टिया इसका प्रतिपादन करके फलोक्ति व्याल की व्याख्या करते हैं भाष्य में आया अपहंता हे भयस्य तमसो भवती यं वेद ये फलवाचा में फलोक्ति उसकी व्याख्या करते भाष्य में किंच उद्यन नैसम तमस तजन चय प्राणीना अपहंती सभी अपहंती उद्यय होते हैं नैसम निशाया भव, भव, भव नैसम रात्रि में होने वाले अंधकार तम तजन चय अंधकार के कारण भय प्राणीना अपहंती सूर्य उदय होते हुए अंधकार नष्ट होता है अंधकार जनच तो जो भय प्राणियों को वो भी नष्ट हो जाता है तम एवं गुण सविता यो वेद एवं गुणो यु सविता एवं गुण तम ऐसा गुण वाले सूर्य के जो उपासना करेगा सो अपहंता हव भयस्य तमसो भवति अपहनता का था नाश भयस्य भयस्य कौन सा भय जन्म मरण लक्षण से आत्मन अपनी जो जन्म मरणादि लक्षण भय इसका नाशक हो जाता है तमसस्य तो भय का कारण अज्ञान ही तत्कारण से अज्ञान लक्षण से भवती अज्ञान लक्षण का भी अपहनता होता है ऐसे उपासना करने से अंत को शुद्धि के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करेगा और समि हिरण्य गर्भा को फल प्राप्त करेगा तो इसलिए जन्म राजक्षण भय का अपहनता होता है ये फल हैुण तमस्त भय निवर्तक गुण सहित यत तम तज भय सूर्य जैसे अंधकार तज भय निवर्तक है इसी प्रकार इसमें तमस्त भय निवर्तक गुण सहित गुण है प्राणा प्राण आदित्यात्मक उसमें है ऐसे गुण सहित उपासना करता है उदगिथावकार का तो फल होता है भय और अज्ञान का अपहंता नाशक हो जाता है मोनू अभ्यात्मम अधिदेव तम ये स्थान भेदात प्राणादित्य और भिन्न भिन्नमेव तय उपासन उपादेन अतः पहले अध्यात्म देह के अंदर प्राण उपासना और देवता में आदित्य उपासना कहा गया अध्यात्म अतिदेवतम स्थान भेद हो गया एक शरीर के अंदर एक देवता में प्राणादित्य और देह में प्राण और देवता में आदित्य भिन्न है भिन्नता भिन्नमेव तय उपासना प्राण उपासना अलग है आदित्य दिष्ट औदित उपासना दूसरा भय अन्य है वो ऐसे ग्रहण करना चाहिए ऐसे संक्रांत से कहते अतः यद्यपि स्थान भिन्नो भीव लक्ष्यतेह में आदित्य देवता में भिन्न जैसे लक्षित तो होते है तथा तो न स तत्व भेद तय दोनों का तत्वतात्विक भेद नहीं है उसके उत्तर टीका में प्राणादित स्वरूपेदाव प्रश्न पूर्वक प्रतिपादित्य स्थान भेदते स्वरूप इसको प्रतिपादन करते प्रश्न करके कथम प्रश्न अयम उष्णसो सामचा उच स्वर प्रत्याचरितमु मम समानोपि तस्मा अमू च उदृतम उपासण असौ सूर्य सामने उष्णे उदित्य उष्णे दुन साम स्वरम आचेक्षत किसी प्राणों को स्वर ऐसा कहते कहते हैं, थे, थे कहते हैं, बहुवचन आचिकते सूर्य को भी स्वर इमम ये प्राण वह आदित्य उदगित उपासना करे अतः उदगृत कई ही प्राणरादित्य दृष्टा उपासन कार्य उपासन हे टीका ऊ शब्दो अर्थ स्थान अपि तो अनुजाती उठन भेद से भिन्न होने पर भी सामने भिन्न होने पर भी जो शंका हुई स्थान भेद से भिन्न है तो स्थान भेद से भिन्न होने पर भी तो भेद अनुजानती अनुमत करते हैं।, हैं, समान होने है भिन्न होने पर भी समान है वो। समान, वो। वो। समान है वो, एवो, प्राण सामान्य गुणतः सविता सविता सूर्य के साथ प्राण गुण से समान है, सूर्य भी प्राण के साथ समान है, टीका में गुणतः साम्यम साधयती गुण से दोनों की सामानता है यस्मात अयम प्राणो तो अयम है प्राण वह है सब उम साम्य नाम तो साम्यम नाम से भी समता है संगीरते कथन करते किंचर इम प्राण आचख्यते कथयंती तो इमं का प्राण को स्वर इस कहते हैं च अमु सबता सूर्य कोहते आदित्यकोस्वर भी कहते और प्रत्याशर भी कहते स्वर नाम दोनों में समान हुआ को सामनवा प्राणकोस्वर किस्म प्राणस्वरव न पुनर्मृत प्रत्याग्छति स्वरवित चल जाता है मृत पुन न प्रत्यागछति फिर वापस नहीं आता है मर जाने पर इसलिए स्वर्ग कहते हैं ठीक है नहीं स्वर के तस्म एवं स्थूल देह न प्रत्यागछति उसी शरीर में मर जाने पर फिर वापस नहीं आता है अन्य शरीर को प्राप्त करेगा इसमें नहीं आता है तस्माद प्राणी स्वर शब्द प्रवृति रेव स्वर शब्द की प्रवृति सवितर भी तर रेव तो स्वर शब्द ही प्रवृत्ति हो इत्या सविता तो अस्तमित्व पुनरपी अहन प्रत्यागछति अस्तुजा करके प्राप्त करके पुनर्हन अभी अहन, यह... अहन प्रत्यागछति प्रतिदिन फिर वापस आ जाता है उसी स्थान पर जिस स्थान पर उदय होते हैं इसलिए प्रति प्रत्यासर प्रत्यागच्छति प्रत्याशर प्रत्यागछति आदित्यस्य, आदित्य अस्त ग्रगति दर्शना जाने पर भी प्रतिदिन एक स्थान में आगमन होता है उदय होता है तस्वीर प्रत्यासुरश से प्रवृति अस्त तस्त्य प्रत्याशब की प्रवृत्ति, प्राण केवल स्वरति, ये प्रति आसती पुनः पुनः आते ही सूर्य इसलिए प्रत्यास शब्द की प्रवृति हे स्वर शब्द तो है अतः प्राणाद्य निगमती स्वर शब्द की प्रभृति सबता तो अस्तमित अतः अस्माद् नामतस्च प्रत्याण नामत सामनौ इतरेतर गुण और नाम गुण हो दोनों में और नाम स्वर हो गया गुना से और नाम से परस्पर सामस्पर प्राणादी इतर, इतर परस्पर, परस्पर समन, समानता, का, फलम। समानता से जो फल हुआ कहते अतः एतम् उपासितः प्राणादीत उदृतम अभेद हुआ प्राणी इसलिए एक अमुंच्य है है, है। का उपासना, उपासना करे प्राणादित्यो तद एक तदृष्टिया उदगीताभूत आदित्य अक्षरम उपासना इत प्राण और आदित्य दोनों एक करके उसी दृष्टि से उद्गी अवैभूत तो ओंकार अक्षर अच्छा उपास्य ही है यह तात्पर्य है अतः खालन में उद्गित उपासित आगे ब्याहन उद्गितों उपासना करने के लिए कहा गया जब भी प्राणी थी सो प्राणो यद अपानित प्राण व्यापार प्राण व्यापार करता है तो प्राण अपान व्यापार करने से अपान हुआ अतः प्राण अपान संधि स व्यान दोनों की संधि प्राण अपान व्यापार नहीं होता है तो व्यान यो व्यान सा व्यान ही वाक है तस्मात तो अप्राणन अनपानन वाचम अभिव्याहरति इसे जब शब्द उच्चारण करते गान करते है प्राण व्यापार अपान व्यापार नहीं करते श्वास ग्रहण नहीं करते श्वास त्याग नहीं करते रोक करके गान करते है क्योंकि वाहन है वाक व्यान है अथ आध्यात्मिक उद्गित उपासन प्रस्तुत उद्गित उपासना कहा गया प्राण राज्य दृष्टिया आरम्भ करके तदेव समस्या एकीकृत उतम करके दोनों को कहा तथा वक्तव्य अभा कितरेण ग्रंथेन तो दोनों उपासना कह दिया गया और कुछ नहीं रहा के लिए उत्तर ग्रंथेन किम प्रयोजन आशंक आध्यात्मकमे उदीथोपासनम आ जो आध्यात्मिक आध्यात्मकोथोपासन आरम्भ हुआ उसके अनुसार कहते अथ खलु ज्यानम उदीत उपासी बनदृष्ट उदीत का उपासन है भाष्य में अथ खलुति प्रकारातरण उपासन उदृत से उच्यते अन्गीत का उपासन कहते हैं व्यानमे वक्ष्यमाण लक्षण प्राण से वृत्ति विशेष उद्गित उपास व्यानमे तो। वक्षण लक्षण वक्ष्यमाण लक्षण यहां उसका स्वरूप व्यान का स्वरूप भी कहेंगे मंत्र में कहते हैं प्राणस्य प्राणस वृत्ति विशेष प्राण का ही एक वृत्ति व्यापार विशेष उदगित उपासन करें कौशो व्यानो यदृष्टा उद्गितसनम उपदीक्ष वो व्यान क्या है जिसकी दृष्टि से उदगृत इष्टम उपद्री अतः पक्षांतर अन्य नहीं ही ही, ही ही, वक्ष लक्षण व्यक्ति करो थी जो प्राण का व्याहन का लक्षण आगे कहने वाले ये कहा था उसका स्पष्ट करते है अधुना सब तो तो तो निरुपयते तत्सत क्या है स्वरूपतः निर्णय करते हैं यद्य प्राणिति स्वपान सपान यदानी थी स्वपान इत्यादि कहा करेगा मंत्र के द्वारा तरूपणार्थम आदो प्राणापानो निरुपयति पहले प्राणपान का निरूपण करते हैं क्योंकि व्यान निरूपण प्राणापान निरूपण के अधीन है यद्य पुरुष प्राणी थी प्राणीति का मुखनाशिका भा बारयती सब प्राणाख्य वायु वृत्ति विशेष मुखनाशिका से जो वायु बाहर निकलता है वो वायु है प्राण नाम का वायु है वृत्ति विशेष यद अपानित का अथ अपश्वास श्वास ग्रहण करता है त्याम मुखनाशिका मुखनाशिका से अंतर आकर्षति अंदर खींचता है वायु सो अपान बाहर से अंदर जाकर के नीचे जाता है अपान का है अंदर से बाहर निकलता है तो प्राण का स्वपाना क्या स्वानीका मुखनासीका साम प्राणस तो कियत प्राणपान तो हो गया जो मुख से निकलता है तो प्राण जो ग्रहण होता है है। तभी तो भी में क्या आया? शिता तत्स्वरूप दिखाते तथा तो किमित उच्चते अथय उक्त लक्षण प्राणापान संधि जो स्वरूप प्राणपान उ दोनों की संधि तय तो अंतरा विशेष सव्यान प्राण पान के मध्य में जो वृत्ति विशेष है वायु प्राण का उसको ज्ञान कहते संधि में बस्फुटी तयो तो हो अंतरा वृत्तिशेषा प्राणपन है मध्ये वायोर्वृत्ति विशेष व्यवस्था सव्यान सब शब्दाराणपन दोनों वृत्ति का अभाव अवस्था में भारश्वास छोड़ता नहीं ग्रहण करता है मध्य च वायुर्वृत्ति विशेष है उसका नाम व्यान हिस्कर्म देश वृत्तिर्व्यान संख्या युगा सांख्य योग शास्त्र वाले कहते संधि में स्कंध है मर्म देश में रहता है ब्यान सांख्या योग कहते तान प्रत्यय उनका निराकरण करते है यह शास्त्र प्रसिद्ध श्रुत्या विशेष निरूपण नशो व्यान अभिप्राय शास्त्र प्रसिद्ध जो बयान है वो अशोव्यान न क्योंकि श्रुत्या विशेष निरूपण कहा गया, जो संधि है साण पानी संधि स्व्यान विशेष निरूपण क्या बयान क्या है इसलिए संधि स्कंद मर्म में रहने वाला ऐसा जो साख्या योग शास्त्र वाले कहते हैं, वो ठीक नहीं है संख्या नाम योगा नाम से शास्त्र प्रसिद्ध हुई वायु वृत्ति विशेष वायु क्या है स्क आदि देश में स्थित देशको नाशो ब्यान वह बयान नहीं श्रुतिया विशेष निरूपण आज श्रुति के द्वारा विशेष निश्चय किया गया तो, तो स्पष्ट कहा गया यह प्राणापान समी सव्यान श्रुति विरुद्ध से त्याज्य कोई स्मृति हो व्यान से प्राणापान सापेक्ष तय अन्य तरह से न व्यानोपासनामिति मित्र देति। अभी शंका करता है व्याहन तो प्राण सापेक्ष हुआ तो प्राण अथवा अपान का उपासन करना चाहिए उसके अध्ययन हो गया कहता है पूर्व कस्मात पुनः प्राणापानो हित्वा महता आयासेन ब्यान से वो प्राणापान को छोड़ करके बड़े प्रयत्न करके ब्याह का उपासन क्यों कहते है महता आयासेना बड़ा प्रयत्न महता आया क्या है महता आयासन ब्यान सप्तव निरूपण का स्वरूप निरूपण करके उसका उपासना कहते है जो प्रसिद्ध प्राण अपान है उपासना करना चाहिए तस्य टीकाम तर वैशिष्यम उपेक्ति तरन प्राणपन के विशिष्टा करते सिद्धांते टीकामे उपाससनि शेष इसलिए व्यान कर्म का उपासन क्योंकि वीरवत्तकर्म का हेतु विधिवत कर्म का हेतु है तदेव प्रश्न द्वारा प्रपंच प्रश्न करके विस्तार स्पष्ट करते कथम विधिवत कर्म हेतु तम इत्यान में विधिवत कर्म हेतु तो कैसे उसका उत्तर देते यो व्यान सात जो ज्ञान है वो व्या कथम बयान से वीरवत कर्म प्रसिद्ध प्रतिज्ञाते वीरवत कर्म ये प्रसिद्ध जैसे कैसे करते है यहां तक प्रश्न है आगे उत्तर कार्यकारण भावा द्वितिया तो भाव ब्यान कार्यवाद वाच ब्यान एक एक स्वभा तो कार्य कारण भाव होने से व्यान कार्यवाद वाच वाघ हो गया व्यान का कार्य व्यान का कार्य होने से उसको भी ब्यान शब्द से कहा वाचो व्यान निवर्त्य लिंगम दशे वाक व्यान से निवृत्य संपन्न होती है, है। लिंगो व्यान वाक व्यान से वाक के व्याक का संपादन किया जाता है तस्मात अप्राणम अनपान उसका प्राणापान व्यापारो अकुर्बन प्राण व्यापार अपन व्यापार दोनों नहीं करते है वाचम अभिव्याहरति, अभिव्याहरति का उच्चारे लोग उच्चारण करता है इसलिए ये प्राण विधे वर्म का हेतु है वाचो व्यान निवृत्त से लिंगम हो गया आगे तेरी वो के लिए आओ कहेंगे इसमें इसने कहा व्यान का, का उपासना है प्राणापान की संधि है और वो उसका उपासना इसलिए है प्राणापान की अपेक्षा वैशिष्ट है और वीरभत्तर कर्म का हेतु है उसका प्रतिपादन करने के लिए कहा बाघ तो उच्चारण करता है प्राण अपान का बंद करके रोक करके उच्चारण करता है और कोई कर्म करता है पत्थर आदि उठाना कुछ जोर करता है तो प्राणापान को रोक करके करता है तो वीरवत्तर कर्मा का हेतु है उद्गि का उपाससमे ओ आप्याय माणशुश्रोत्र बलियापनियाको निराकरण ब्रह्मनिराकरो मेस्त निरते उपन धर्मास्ते महिषंत हे महिषंत ओ शांति